युक्त मन के साथ नरेंद्र घर लौटे उनकी जीवनधारा भी पूर्ववत ही चलने लगी परंतु दक्षिणेश्वर की वह दुर्बोध्य किन्तु मधुर स्मृति तथा उनकी सत्यनिष्ठा उन्हें पुनः वहाँ जाने को निरंतर कुर्दने लगी आखिर एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर पैदल ही चल पड़े वहाँ ठाकुर अपने कमरे में छोटे तखत पर एकाकी बैठे हुए थे नरेंद्र को देखते ही हर्षातिरेक में उन्होंने उन्हें पास बुलाकर अपने निकट बैठाया और भावाविष्ट होकर अस्पष्ट स्वर में न जाने क्या कहते हुए क्रमशः उनकी ओर खिसकने लगे नरेंद्र ने सोचा कि आज पता नहीं यह पागल क्या नाटक करेगा सोचने भर की देर थी कि श्रीराम कृष्ण ने अपने दाहिने पांव से नरेंद्र नाथ का स्पर्श किया और क्षण भर में ही नरेंद्र ने देखा कि जगत की सारी वस्तुएं वेगपूर्वक घूमती हुई न जाने कहाँ विलीन हुई जा रही है अखिल विश्व के साथ नरेंद्र का अपना अहम भाव भी किसी महाशून्य की ओर दौड़ रहा है तो क्या मृत्यु आसन्न है नरेंद्र अपने आप को संभालने में असमर्थ पाकर चिल्ला उठे अजी तुमने मेरा यह क्या कर दिया मेरे माँ बाप जो है यह सुनते ही अद्भुत ठाकुर जोर से हस पड़े और हाथ से नरेंद्र का थीना स्पर्श करते हुए बोले तो फिर अभी रहने दो इतनी जल्दी नहीं है समय आने पर होगा नरेंद्र ने विस्मित होकर देखा कि तुरंत ही सब कुछ पहले के समान हो गया क्या यह सम्मोहन विद्या थी उन्हें इस पर विश्वास करने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि प्रबल इच्छा शक्ति सम्पन्न पुरुषार्थ की साक्षात प्रतिमूर्ति नरेंद्र के मन का इस दुर्बल मानव के द्वारा इस प्रकार क्षण भर में परास्त हो जाना युक्तिसंगत नहीं था वे तो इन्हें अर्जुन मादी समझते हुए इनकी अहिंता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे काफ़ी सोच विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विचार बुद्धि के परे भी कितनी ही बातें हैं यह भी उनमें से एक होगी फिर उन्हें यह भी लगा कि उनके समान शक्तिशाली मन को जो व्यक्ति मिट्टी के लौंदे के समान तोड़ मरोड़ और गढ़ सकता है उन्हें पागल भी तो नहीं कहा जा सकता उधर ठाकुर इस घटना के बाद सहज भाव से बातचीत और हास प्रयास करते करने लगे खिला पिलाकर तरह तरह से स्नेह प्रदर्शन करके भी मानव उनका जी नहीं भरता था विदा लेते समय वे नरेंद्र को फिर पकड़ बैठे और कहा बोल फिर जल्दी ही आएगा ना उनके इच्छानुरूप वचन देकर ही नरेंद्र घर लौटे नरेंद्र पुनः शीघ्र ही दक्षिणेश्वर आए उस दिन वहाँ दूसरे लोग नहीं थे ठाकुर उन्हें अपने साथ टहलने की को समीप स्थित जदुराल मलिक के उद्यान में ले गए उद्यान में तथा गंगा तट पर थोड़ी देर घूमने के बाद वे उनके बैठक खाने में आ बैठे उस समय नरेंद्र ने देखा कि पिछली बार की ही भांति पुनः ठाकुर को भावावेश हो रहा है नरेंद्र के सतर्क रहने के बावजूद उन्होंने उसी दिन के समान अचानक निकट आकर उन्हें स्पर्श किया साथ ही साथ नरेंद्र की बाह्य चेतना का लोप हो गया होश आने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके सीने पर हाथ फेर रहे हैं तथा उन्हें ठीक ठाक देख मंद मंद हंस रहे थे उन दिन उस दिन नरेंद्र के भाई संज्ञा खो बैठने पर ठाकुर ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं कहां से आए हैं क्यों आए हैं कितने दिन इस धराधाम में निवास करेंगे इत्यादि नरेंद्र ने उस अवस्था में अपने अंतस्थल में प्रवेश करके उन सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया था सब कुछ सुनकर ठाकुर निश्चिंत हुए कि उन्होंने नरेंद्र के बारे में जो कुछ देखा या सुना था वह सब सत्य है वे यह भी समझ गए कि जिस प्रकार के गुणों या शक्तियों में से केवल एक या दो का अधिकारी होने पर मनुष्य समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अथवा अपने मत के प्रतिष्ठापनार्थ संघ गठन करता है नरेंद्र में उस प्रकार की अट्ठारह शक्तियां विद्यमान है परंतु ईश्वर जगत तथा मानव जीवन के साक्ष्य के विषय में सर्वोच्च सत्य की उपलब्धि करके नरेंद्र यदि उन शक्तियों का ठीक ठीक उपयोग न कर सका तो उसका फल विपरीत होगा अतः श्री कृष्ण अब इस ओर विशेष ध्यान रखने लगे कि नरेंद्र अपने जीवन के उद्देश्य तथा तो उसके महान भाव को ठीक ठीक धारण कर उसी की सिद्धि के लिए अपने जीवन को परिचालित कर सके नरेंद्र ने भी देखा कि दैवी बल से युक्त आध्यात्मिक शक्ति संपन्न से महामानव अत्यंत आसानी से ही उसके जैसे व्यक्ति के मन को उच्च पथ की ओर ले जा सकते हैं अतः इनके विरुद्ध आचरण करना व्यर्थ है तथा इनकी कृपा प्राप्त करना महान सौभाग्य की बात है उनके पाश्चात्य शिक्षा से लैस और ब्राह्म समाज की स्वाधीन विचारधारा में अभ्यस्त मन आज विवश होकर मान लिया कि ऐसे महापुरुष यद्यपि विरल हैं पर हैं अवश्य और वे सत्य का प्रत्यक्ष संधान भी दे सकते हैं अतः इनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही उचित है पर हाँ यह अधीनता स्वीकार कर लेने के बावजूद वे इस विषय में दृढ़ संकल्प रहे कि बिना विचारे वे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे परीक्षा करने पर जो कुछ सत्य प्रतीत होगा केवल उतना ही वे ग्रहण करेंगे अन्य बातों को या तो त्याग देंगे या उनके प्रति उदासीन रहेंगे नरेंद्र को पाँच वर्ष के सुदीर्घ काल तक श्री राम कृष्ण का सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था जुगावतार के अद्भुत प्रेम से आकृष्ट होकर वे प्रायः प्रति सप्ताह एक या दो दिन दक्षिणेश्वर में बिताया करते थे ठाकुर नरेंद्र को देखते ही आनंद विभोर हो जाया करते अधिक दिनों तक उनसे न मिल पाने पर वे व्याकुल हो जाते थे कभी कभी जब यह व्याकुलता असह्य होती तो उनसे मिलने कलकत्ता भी चले जाया करते थे वे भक्तों के समीप नरेंद्र की विविध प्रकार से बढ़ाई करते ना घाते। युवक भक्तों की उनके साथ जान पहचान करा देते और सभी विषयों में उन पर अगाध विश्वास रखते यद्यपि नरेंद्र की तत्कालीन तेजस्विता एवं स्वच्छंदता कई लोगों की दृष्टि में उस श्रृंखलता सी ही प्रतीत होती परंतु गहन अंतर दृष्टि सम्पन्न ठाकुर जानते थे कि इस नरश्रेष्ठ को नीव बनाकर ही उस पर उनके युग धर्म प्रचार का भवन खड़ा होगा श्री रामकृष्ण की निम्नलिखित उक्तियों से नरेंद्र के प्रति उनकी उच्च धारणा का थोड़ा सा आभास मिलता है एक दिन ठाकुर ने नरेंद्र की उपस्थिति में ही कहा देखा कि केशव जिस प्रकार की एक शक्ति के विकास से जगत विख्यात हुआ है नरेंद्र के भीतर वैसे ही 18 शक्तियां पूर्ण मात्रा में विद्यमान है फिर देखा कि केशव और विजय का अंतस्थल ज्ञान की दीपशिखा से प्रकाशित है और नरेंद्र की ओर मुड़कर देखा तो उसके भीतर ज्ञान सूर्य ने उदित होकर वहां से मोहमाया का लेस तक नष्ट कर डाला है नरेंद्र अपनी इस उच्च प्रशंसा को सुनकर अहंकार से फूल उठने के बजाय क्षोभ और लज्जापूर्वक प्रतिवाद करते हुए बोले महाशय आप यह क्या कह रहे हैं आपके मुख से ऐसी बातें सुनकर लोग आपको अवश्य ही उन्मादग्रस्त समझ समझ बैठेंगे कहाँ जगत प्रसिद्ध केशव और महामना विजय और कहाँ मेरे जैसा एक अजना था स्कूल का लड़का नरेंद्र की बात सुनकर ठाकुर संतुष्ट हुए और मृदु हास्य के साथ बोले क्या करूं रे क्या तू सोचता है कि मैं ऐसे ही कहता हूं माँ जगदम्बा ने मुझे वैसा दिखाया इसलिए कहता हूं मां ने मुझे सत्य छोड़ मिथ्या तो कभी दिखाया ही नहीं इसलिए मैंने वैसा कहा